जय लादा राधा a uh, no. ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री श्री राधा माधव प्रभास क्षेत्र की के तो ज्यादा घुटन तो नहीं हो रही खिड़कियां <laughs> <laughs> mm. अभी थोड़ा बेटर <tossi> ओम ज्ञान तमीराध ज्ञाजनशलाकया सुरुन्मील तस्म श्रीगुरव नम श्री चैतन्य मनोदीषण स्थापित स्वयं रूप कदा ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुरा श्रीयुता पदकमल श्रीगुरो वैष्णवा च्री सागर जाता सहगण रघुनाथन तम सजीव साइता सवधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधापन ललिता श्री विशाखाता हे कृष्णा करुरा सिंधु दीनबंधुजगटपते गोपेश गोपिकाधाका नमस्ते रक्तकाचन गौरांगी राधे वृंदवेशरि ऋषभुते देवी प्रिय प्रणमा हरी प्रियंशा कलपतरूस्कृप सिंधु पावलेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आवाधरा श्रीवासदी गौर भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण आवाज़ सुनाई दे रही है तो एक व्यक्ति को जगह है ना अरे कृष्णा तो आगे। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से भगवान जरासन के माध्यम से अपना जो भू भार हरण का कार्य है वो करते हैं और फिर स्वयं ही यदुवंश का विनाश करते हैं तो भगवान कृष्ण वहाँ से निकलते हैं जब अठारहवीं बार जरासन का आक्रमण होता है तो भगवान अपने पराजय को स्वीकार करते हैं और पराजय को स्वीकार करके कृष्ण द्वारका के लिए आते हैं तो भगवान कई सारे कारण हैं द्वारका में आने के या फिर द्वारका में सारे जो मथुरावासी हैं उनको स्थानांतरित करने के तो बाहरी रूप से देखा जाए तो कृष्ण अपने मथुरा वासियों की रक्षा करने के लिए द्वारका का निर्माण करते हैं ये सर्वसाधारण रूप से हमें समझ में आता है लेकिन वास्तव में उससे अंतरंग कारण क्या था क्यों भगवान कृष्ण द्वारका का निर्माण करते हैं तो इसलिए द्वारका का निर्माण करते हैं कृष्ण और मथुरा को भी इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण द्वारका बनाने के पीछे एक गुड़ रहस्य को प्रकट करना चाहते थे कि मेरे जो सर्वाधिक प्रेम के जो विषय हैं या मैं इस जगत में सर्वाधिक मेरे कौन से भक्तों से प्रेम करता हूं तो वह ब्रजवासी हैं कौन हैं ब्रजवासी हैं और ब्रजवासियों में सर्वाधिक शिरोमणि श्रीमती राधिका हैं तो इस प्रकार से भगवान सारे जगत को ब्रजवासियों का जो पोजिशन है स्थिति है और ब्रजवासियों की जो प्रीति है भगवान के प्रति उसको स्थापित करने के लिए एक प्रकार से द्वारका का निर्माण करते हैं क्योंकि भगवान मथुरा में आते हैं तो भी भगवान दुखित हैं वासियों से उतना अधिक हाँ अफेक्शन स्नेह उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था जितना स्नेह और अफेक्शन उनको प्राप्त हो रहा था ब्रज में ब्रजवासियों से या गोपिकाओं से या फिर नंद महाराज यशोदा और उनके जो सखा गण हैं उनके द्वारा तो भगवान हाँ जैसे कहते हैं कि स्नेह रज्जु भी भगवान बंध जाते हैं प्रेम के पाश से लेकिन किसी के भी प्रेम के पास से कृष्ण बनते नहीं हैं तो विशेष रूप से भगवान ये भी दिखाना चाहते थे कि केवल ब्रजवासियों का प्रेम सर्वाधिक है और ब्रजवासियों का प्रेम ही मुझे बांधने का सामर्थ्य रखता है इसलिए भगवान द्वारका में आए द्वारका में रहे लेकिन फिर भी उनका मन द्वारका में नहीं था क्योंकि वो ब्रज उन्होंने छोड़ा तो अपना हृदय व ब्रज में छोड़ के आए थे क्योंकि उन्होंने ब्रजवासियों को अपने हृदय में धारण करके रखा था तो इसलिए ब्रजवासियों का जो सर्वाधिक प्रीति की भावना है उसको सारे जगत को एक प्रकार से हाईलाइट करने के लिए वो द्वारका का निर्माण करते हैं और द्वारका में हर रोज ऐसा एक भी दिन नहीं था कि कृष्णा रोते नहीं थे और किनके विरह में रोते थे ब्रजवासियों के विराह में तो इस प्रकार से ब्रजवासियों की जो महिमा है वो प्रमुख हैं या सर्वोत्कृष्ट हैं इसी कारण से वो द्वारका में शिफ्ट होते हैं बल्कि भगवान मथुरा में भी रहते हैं उनको कोई नीड नहीं थी कालेवन को मार के तुरंत वो जरासंध को भी मारते हैं लेकिन भगवान ने सोचा मैं मथुरा में रहूँ तो मेरे जो शत्रु हैं उनको पता चलेगा कि मैं तो मथुरा वासियों से भी अधिक प्रेम ब्रज वासियों से करता हूं और ब्रज तो मथुरा से बहुत नज़दीक है तो भगवान ब्रज वासियों की सर्वाधिक चिंता थे मैं मथुरा में रहूंगा तो ब्रज वासियों के बारे में पता चलेगा किसी को मेरे शत्रुओं को तो मथुरा को कुछ करेंगे नहीं वो ब्रज को धोखा पहुँचाएंगे हाँ तो ब्रजवासियों के लिए वो अनुकूल नहीं था प्रतिकूल था इसलिए भगवान मथुरा को त्यागते हैं और द्वारका चले जाते हैं मतलब छुपाना चाहते हैं भगवान अपने हृदय की इस गुड़ बात को कि मैं तो ब्रजवासियों से अधिक प्रति करता हूँ ताकि इसलिए उनसे नज़दीक रहूँगा तो पता चलेगा अरे इनसे अधिक प्रति है तो जानबूझ के भगवान मथुरा से द्वारका शिफ्ट होते हैं तो इस प्रकार की जो दिव्य प्रेम की भावना है कृष्ण की जो ब्रजवासियों के लिए थी क्योंकि द्वारकावासियों का प्रेम कृष्ण को बांध नहीं रख पाता था क्योंकि उसमें ऐश्वर्य की प्रधानता थी और जो द्वारकावासी हैं वो केवल केवल केवल कृष्ण के प्रति पूर्ण रूपे उनकी प्रीति नहीं थी एक प्रकार से उनकी प्रीति तो और सबके लिए भी थी इसलिए तो नारद या रोहिणी ने कहा हाँ जब रुक्मिनी और ये सत्यभामा ये जो हाँ सारी रानियाँ हैं ये कंप्लेंट uh, करते थे इनके पास रोहिणी के पास कि क्या ऐसा कारण है हे रोहिणी माता आप तो ब्रज में रह चुकी हैं जब भगवान रात्रि में सोया करते थे रुक्मिणी आदि के महल में तो कृष्ण जोर जोर से रोया करते थे हे माता यशोदा मुझे भूख लगी है मक्खन है खाने के लिए अभी नजदीक जो रु, रु, रुक्मिनी है उनके नींद टूट जाती थी हाँ कभी कभी रोहिणी रोहे रुक्मिणी का वेनी पकड़ के खींचते थे हाँ कहते थे हे ललिता हे श्रीमती राधिका हाँ हे विशाखा आदि इस प्रकार से ये रोहिणी सत्य रुक्मिणी सत्यभामा आदि रानिया सोचते थे कभी हम इतनी सेवा कर रहे हैं कभी हमारा हमारा नाम पुकारा नहीं जाता ये कौन है ब्रजवासी ने क्या खिलाया उनको बचपन से किस प्रकार का दा? किस प्रकार का भोजन वो खिलाया है कि वो यहाँ इतने बड़े होने के बाद में वो ब्रजवासियों से बहुत अधिक स्नेह रखते हैं तो वास्तव में ब्रजवासियों का जीवन सौ प्रतिशत प्रश्न के लिए था रोहिणी ने कहा कि आप तो इतनी बड़ी बड़ी रानियाँ हो आपके पास बहुत विशाल ऐश्वर्य है आप सुंदर भी हो भौतिक संपन्नता है लेकिन फिर आपका जो प्रीति है आपका जो हृदय है आपने आ, आपके बच्चों को भी दे दिया है हर रानी के 11 बच्चे थे तो मतलब रोहिणी माता ने कहा कि आपके हृदय के 12 टुकड़े बनाए गए हैं आपके हृदय के कितने टुकड़े हैं 12 और ऐसे 12 टुकड़े इन 12 लोग ग्यारह लोगों के लिए तो हो गए बच्चों के लिए ग्यारह बच्चे और एक एक कौन है उसमें कृष्णा है तो ब्रजवासियों के साथ ऐसे नहीं था ब्रजवासियों का जो कम्प्लीट सौ प्रतिशत जो प्रीति या हृदय उन्होंने किसके चरणों में अर्पित कर दिया था तो वो कृष्ण थे यही एक खासियत थी ब्रजवासियों के पास क्योंकि भगवान को हम किसी भौतिक वस्तुओं के द्वारा भौतिक ज्ञान के द्वारा भौतिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक बल के द्वारा या अपने वैराग्य के द्वारा आकर्षित नहीं कर सकते भगवान को तो केवल सौ प्रतिशत शरणागति से हम आकर्षित कर सकते हैं और केवल शुद्ध सेवा की भावना से उनको हम आकर्षित कर सकते हैं इसलिए ब्रजवासियों को देखा जाए द्वारकावासियों की और ब्रजवासियों की तुलना करें भौतिक रूप से तो द्वारकावासियों के पास अमाप ये था प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य था हा? लेकिन वैसे ब्रज तो सबसे अधिक ऐश्वर्यवान है लेकिन फिर भी हाँ उसमें केवल जो प्रेम है भगवत सेवा का या भावना वो अधिक है और इसमें क्या है ऐश्वर्य का भाव है इसलिए भगवान वास्तव में इसी कारण से द्वारका में शिफ्ट होते हैं और भगवान ये भी दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में ये जो ब्रजवासियों के संबंध में भगवान के जो कार्यकलाप है उनकी लीलाएँ हैं उनका श्रवण बहुत पावरफुल है हाँ तो भगवान जगन्नाथ बने भी तो कहाँ बने द्वारका में बने द्वारका की लीलाओं को सुन के नहीं बने कहाँ की लीलाओं को सुन के बने ब्रज की प्रेम कहानी हाँ उसको कहते ब्रज लीला कहानी हाँ तो ब्रज की जो लीला कहानी है हाँ उनका जब नरेशन कर रहे थे नरेटर हाँ रोहिणी देवी बेस्ट नरेटर थी रोहिणी देवी रुक्मिणी के महल में सारे रानियों को इकट्ठा किया देखो कितना विशाल महल होगा सोलह हजार एक रानियाँ एक महल में हम इतनी छोटी रूप में स्ट्रगल कर रहे हैं हाँ जैसे चूहे नीचे बैठे ना, वैसे अलग अलग स्थानों में हम बैठे हुए हैं तो वैसे है रोहिणी ने हाँ रुक्मिणी के महल में सारे रानियों को बुलाया और बिठा दिया और फिर जो प्रमुख थी रुक्मिनी सत्य भामा वो पूछने लगी और रुक्मिनी निरंतर वृंदावन क्योंकि उसने लाइव देखा था कृष्ण बलराम के बचपन के कार्यकलाप अपने आँखों से देखे थे और सुने भी थे तो इसलिए रुक्मिनी बहुत कुशलता पूर्वक वर्णन करते जा रही थी और हम देखते हैं कि जब इतना पूर्वक उन्होंने वर्णन किया कि कृष्ण बलराम सुधर्मा सभा में थे कहाँ थे सुधर्मा सभा में तो जैसे वह कथा शुरू हो गए कृष्ण के हाथ काँपने लगे और हृदय ऐसे एक होने लगा क्या कह सकते धर धड़ करने लगा भगवान ने सोचा नहीं वहाँ कुछ हो रहा है कहा रुक्मिनी के महल में कुछ चल रहा है ऑफिस में मन नहीं लग रहा था अभी ऑफिस में है सुबह रोज भगवान का दिनचर्या क्या होता था भगवान एक ही समय में 16,108 रानियों के महल में उपस्थित रहा करते थे ऐसे नहीं कि हर एक रानी का एक एक 16, दिन के बाद नंबर आता था नहीं एक ही समय में एक ही हाँ समय में सारे रानियों के महल में कृष्ण विद्यमान रहते थे और जब सुबह होते थे, तो आ, यार रात्रि में भी जैसे नारद देखने गए कि कृष्ण करते क्या हैं कैसे अपने पत्नियों को हैंडल कैसे करते हैं हाँ कैसे व्यवहार आदि करते जाके देखता हूँ उनको बड़ी उत्सुकता थी है कि ना हमें भी उत्सुकता रहती है तो नारद तो गए उत्सुकता पूर्वक देखने कि कहाँ क्या हो रहा है तो नारद देखना तो यहाँ कृष्ण किसी को दान दे रहे हैं वहाँ किसी को ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं वहाँ बच्चों के साथ हाथ खेल रहे हैं और किसी और हर हर महल में अलग अलग कार्यकलाप हो रहे थे और सुबह के समय में कृष्णा उठ जाते थे कब जब मुर्गा अपनी आवाज़ देता है वो नेचुरल अलार्म क्लॉक है है ना सिटी में तो हम मोबाइल्स के अंदर वो साउंड फिट किया है और उसको सुनते हैं लेकिन अब गांव में रहते हो तो मुर्गियों को चाहे ढक के रखते हैं तो भी उनके पास वो भगवान ने नेचुरल शक्ति दी है सूर्य उदित हो या ना हो तो उनको पता चलता है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है तुरंत वो आवाज़ देते हैं और उठ जाते हैं जैसे हम स्कूल जाते थे या जल्दी जाना होता था तो हम देखते थे कि अभी मुर्गा जब आवाज़ करेगा तभी उठ जाते थे जब तक वो बांग नहीं देता तब तक हम सोते रहते थे तो भगवान द्वारका में जब सुबह मुर्गी की वो बांग की आवाज़ सुनते थे तुरंत उठ जाते थे मतलब इमरजेंसी ऐसे नहीं कि तो आग खोली फिर थोड़े सा धीरे धीरे हम हम उठते तो आधा घंटा उठने में लगता है बाथरूम जाने में और आधा घंटा फिर भजन कब करेंगे आग खुलते क्या करना चाहिए इसको त्याग देना चाहिए क्योंकि ये बहुत मुलायम है वैसे भी वो कितना सॉफ्ट है मैं आधा तो अंदर चला गया हूँ <laughs> तो वहाँ कृष्ण आसक्त नहीं थे अपने ना रानियों से आसक्त थे ना बेड से आसक्त थे कभी कभी ये रुक्मिनी आदि वो मुर्गे को गालियां देते थे। ये क्यों समय ये क्यों आवाज़ करता है हाँ कृष्ण हमसे दूर जा रहे हैं कृष्ण एक आइडियल गृहस्थ कैसे होना चाहिए ये द्वारका के लीलाओं से कृष्ण सिखाते हैं तो द्वारका के लीलाएँ पढ़ते रहना चाहिए हाँ भगवान ने सब कुछ हमें अपने आचरण से सिखाया है कि हमें चाहे दिनचर्या कैसे रखनी है अपने परिवार के साथ कैसे व्यवहार आदि करना है हाँ अतिथियों से कैसे व्यवहार करना है अपने ऑफिस की एक्टिविटीज़ को कैसे हैंडल करना है सब कुछ भगवान ने किया है कुछ बचाया नहीं और कुछ बच गया था तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने प्रेम नाम संकीर्तन सिखाया तो ऐसे कृष्णा हाँ जब उठते थे तो तुरंत उठ के जब स्नान आदि करके ध्यान करने के लिए बैठते थे किसका ध्यान करेंगे कृष्ण भक्तों का करते हैं वैसे अपने आप पर ही ध्यान करते हो भगवान सदैव भक्तों के नामों का जप करते हैं और भक्तों का ध्यान करते हैं तो उसी प्रकार से हमें बिना किसी हिचकिचाहट के बिना किसी आलस के हमें बेड से उठ जाना चाहिए क्योंकि बेड का एक तमोगुण है इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहा करते थे ब्रह्मचर्य आश्रम में कि बेड लगा होना नहीं चाहिए क्या होना चाहिए उठते ही व्यक्ति को फोल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि इतना अट्रैक्टिव है वह लगा हुआ दिखता है ना तुरंत हम बाहर से आते तो फ्लेट जाते ये स्वाभाविक है जीवात्मा के लिए क्योंकि रजा और तमगुन हमें इतना आकृष्ट करता है इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि फोल्ड करके रखो उठते ही टेम्पल डिबोटीज वहाँ तो कोई बेड तो होते नहीं कुछ तो छटाई डालो और एक तकिया हो या ना हो हाँ तकिया तो होती नहीं जैसे हम डेली में थे तो तकिया नाम की चीज़ ही नहीं आश्रम में दस रात से तो चटाई डालो और सो जाओ और सुबह उठते क्या करो फोल्ड करो और निकल जाओ लेकिन जब वही चटाई भी बेड तो इतना आकर्षित करता है चटाई भी यदि ऐसी लंबी हो तो भक्त आते ही उसके ऊपर लेट जाता है तो वो लेट भगवत नाम जाएगा इसलिए हाँ ये जो बेड है वो बहुत अट्रैक्टिव है भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहा करते थे कर? तो इसलिए हमें भी अपने दिनचर्या में ये सब चीज़ें भागवतम से या कृष्णा बुक से सीखने चाहिए भगवान तुरंत उठते थे अपने नैतिक मॉर्निंग कार्य करते थे ध्यान लगाते थे और जो भी हैं उन कुछ ब्रेकफास्ट भी करते होंगे कृष्णा और फिर निकलते थे अपने ऑफिस के कार्यों में तो भगवान का ऑफिस का कार्य कहा था सुधरमा सभा भवान तो जब भगवान ने द्वारका का निर्माण किया नया घर बनाया तो अलग अलग चीज़ें अलग, अलग अलग लोग ऑफर कर रहे थे तो जो देवता गण हैं उन्होंने सोचा कुछ डोनेट करते हैं तो उन्होंने क्या डोनेट किया सुधरमा सभा भवन डोनेट किया सुधरमा सभा भवन ऐसे था जो यदि कम लोग हो तो उसकी साइज कम हो जाती थी ज़्यादा लोग हो तो उसकी साइज हाँ अनलिमिटेड लोग उसमें बैठ सकते थे और जो जिसमें वो बैठेगा उस समय किसी भी प्रकार के ताप कष्ट आदि नहीं होंगे बुढ़ापा छुएगा नहीं बीमारियां छुएगी नहीं तो ये सारी चीज़ें सुधरमा भवन के लक्षण थे और भगवान वहाँ बैठते थे उग्र के दास के रूप में राजा के रूप में नहीं इसके रूप में उग्र कंस के जो पिता है उग्र वो राजा थे और भगवान सदैव उनके दास के समान द्वारका में व्यवहार करते थे तो भगवान जब अपने ऑफिस के कार्यों में निकलते थे तो अभी सुबह के समय में सारे घरों से निकलेंगे कृष्णा कितने घरों से और जब आते थे तो एक हो जाते थे रथ पर कितने हो जाते थे वन और फिर निकल पड़ते थे यही कृष्ण की विशेषता है तो कृष्ण की एक ये, ये विशेषता है तो कृष्णा जब अपने सुधर्मा सभा भवन में जाते हैं वहाँ अपने ऑफिस के कार्य करते हैं तो जब उनका मन विचलित होने लगा जब आ, किसका लेक्चर शुरू हो गया रोहिणी माता का रोहिणी हाँ और वो भी रुक्मिनी के महल में तो कृष्णा देखा बलराम भी मेरे साथ है अभी क्या करूँ भाग कई बार हम ऑफिस से भागना चाहते जैसे ये सब रेल भवन वाले एटीज या जो गवर्नमेंट सर्वेंट है कुछ ना कुछ बहाना बना के कुछ ना कुछ नोट छोड़ के भागते हैं तो वैसे भगवान ने सोचा अभी क्या करूँ तो भगवान ने भी देखा चीज़ें बंद किया अपने सारे कार्य और वहाँ से भागे तो उनको देखिए बलराम भी भागे भागे तो सीधा कहा उन सिग्नल कहा रेड लाइट कहाँ थी उनके घर के सामने रुकने नहीं थे वहाँ सीधा गए तो हम जानते वो लीला जगन्नाथ हाँ तो वहाँ सुभद्रा देवी सुभद्रा देवी दरवाजे में थी कैसी खड़ी थी ऐसे खड़े थे ऐसे हाँ जैसे अब बच्चे आप यदि बचपन बच, में करते हैं तो बच्चे किसी को आने नहीं देंगे जैसे कई बार फादर ऑफिस से आते हैं तो बच्चे वैसे वेट करते कब पिताजी घर आएंगे आते ही तो थो थोड़ा सा उनको लगता है कि कुछ नहीं एक अफेक्शन एक प्रेम का वो आदान प्रदान है तो बच्चा दरवाजे में ऐसे हो जाएगा पकड़ेगा या दरवाजे अंदर अंदर मत आइए दोनों पाव भी फैलाएगा इधर एक पाव इधर एक पाव इधर एक हाथ ऐसे पकड़ेगा तो ऐसे ही सुभद्रा देवी खड़े थे उस समय क्योंकि उसकी सेवा थी कि अंदर हाँ क्यों क्योंकि वो केवल लेडीज़ के लिए क्लास था है कि नहीं वो क्लास किसके लिए था स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए हाँ पुरुष अलाउड नहीं थे उसमें हाँ तो फिर भगवान आए तो देखा भी क्या करे तो भगवान आए तो वो इतना जैसे लाउड स्पीकर था या नहीं था पता नहीं लेकिन सुनाई दे रहा था बाहर तो भगवान सुनते हुए आए और उधर खड़े हो गए जैसे कोई व्यक्ति नशे में होता है तो हिलता डुलता रहता है और फिर अचानक रुक जाता है तो वैसे भगवान रुक गए एक एक सुभद्रा की एक और रुक गए और बलराम ईशोर फिर इस कृष्ण कथा को वो सुनते रह गए हैं कंटिन्यूसली सुनते जा रहे थे और अचानक ये सारे लोग भावावेश में आ गए कौन सा वेश भाव आवेश कई प्रकार के वेश है तो भाव भी एक प्रकार का वेश है तो भावावेश में आए तो भगवान के ना हाथ बचे ना पैर बचे चरण भी नहीं रहे सारे अंदर चले गए और अभी ये बेचारी सुभद्रा ऐसी थी तो ये दोनों के कारण उसके हाथ बिल्कुल ही अंदर चले गए इन दोनों के हाथ तो ऐसे थोड़े से रह गए लेकिन सुभद्रा को हाथ है क्या देखा आपने विग्रह को सुभद्रा के सुभद्रा के हाथ नहीं है कारण क्या था कि वो ऐसे हाथ करके खड़े थे ये दोनों यहाँ खड़े हो गए तो उसके हाथ पूर्ण रूप से अंदर चले गए तो भगवान एक प्रकार से सिखाना चाह रहे थे कि ये जो ब्रज प्रेम कहानी है ब्रज कथा है, ये कितने पावरफुल है जिसको श्रवण करने मात्र से भी कृष्ण श्रवण करने से कृष्ण का रूप परिवर्तित हो गया और भगवान और अपने बहन सुभद्रा के साथ इस इस विशेष रूप से खड़े थे बड़ी बड़ी आँखें हो गई थी हाथ अंदर चले गए थे पाँव अंदर चले गए थे और फिर भी सुन रहे थे फिर भी क्या कर रहे थे हमारा हाथ थोड़ा टूट जाए पाँव कुछ खरोच आ जाए तो हम सबसे पहले कुछ कहते हैं कहते क्लास में नहीं जाएंगे, है कि नहीं यहाँ भगवान की सारी चीज़ें अंदर चली गई हैं फिर भी वो सुनने में बिल्कुल निमग्नता थी भगवान कंटिन्यूसली <coughs> सुनते जा रहे थे और हम न सुनने के लिए बहाने बनाते हैं तो वहाँ उस समय नारद आते हैं और नारद का मैंने उस दिन बताया था नारद का काम क्या है हाँ एडिंग सम फ्लेवर्स मसाले ऐड करना अभी मुझे लग रहा है आप कुकिंग करोगे तो नारद का याद आएगा जब आप सब्जियों में मसाले डालोगे तो किसका याद आएगा और बहुत अच्छा बहुत, आ, है इसलिए लाइफ बहुत इन्जॉयबल है केवल कृष्ण और उनके भक्तों से कनेक्ट कर दो उसको और थोड़ा अपना दृष्टिकोण को उनको बदलो शास्त्रों के दृष्टि से देखो तो क्या है आनंद हृदय नाचे हाँ हमारे पास भौतिक चीज़ें है या नहीं हैं लेकिन हमारा हृदय सदैव आनंद से नाचने लगेगा हर व्यक्ति के लिए वही सर्व सर्वोत्कृष्ट आनंद है वही सर्वोत्कृष्ट सुख है तो नारद पहुंचे वहां और नारद जोर जोर से चिल्लाने लगे मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा अभी ये अभी ये ये, ये तीनों तो सुन रहे थे जैसे ही आवाज़ चली गई कृष्ण के कानों में तो कृष्ण फिर से कॉन्शियस हो गए कहा कौन कह रहा है मैंने देखा मैंने देखा नारद ने ज़ोर से कहा मैंने देखा मैंने तो भगवान को तो क्या देखा कहते तो मैंने देखा है आप चाहे जितना मर्जी छुपाओ मैंने क्या है आपके विशेष रूप को देखा है तो फिर भगवान बहुत खुश थे नारद से तो नारद कहा अब बताओ क्या बुन चाहिए क्या वर चाहिए तो नारद ने कहा आपका ये जो विशेष ये रूप है ना प्रकट कराओ आप कलयुग सबके हित के लिए तो भगवान फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आदि के रूप में एक प्रकार से प्रकट हो जाते हैं और सारे जगत को अपना प्रसाद और अपना दर्शन जगन्नाथ दो चीज़ों से उद्धार करते जीवों का प्रसाद से और दर्शन से तो इसलिए भगवान ये भी स्थापित करना चाह रहे थे कि ये जो ब्रज कथा है वो कितनी शक्तिशाली है और उसमें कितनी निमग्नता चाहिए और भगवान स्वयं पूर्ण रूप से उसमें निमग्न हो गए थे और बल्कि कोई मंदिर नहीं आता हम किसी को पूछते हैं बहुत दिन हो गए पूजा जब मंदिर क्यों नहीं आए तो कहते ना आजकल प्रॉब्लम चल रहे हैं बहुत सारे है ना समस्याएं चल रही हैं बल्कि अशांत चल रहा है जीवन तो वास्तव में शांत जीवन प्राप्त करने के लिए मंदिर आना प्रमुख कार्य है अभी यदि परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं भागवत क्लास में नहीं जाऊंगा क्योंकि क्या चल रहा है मेरे जीवन में हाँ मृत्यु आ गई मेरे सामने ऐसा यदि परीक्षित महाराज कहें तो फिर भागवतम का जन्म नहीं होता मतलब जब प्रॉब्लम हो तो हमें अधिक गंभीरता से पकड़ना चाहिए और बल्कि हाँ उनको पता था कि सातवें दिन में तक्षक आके मुझे काटेगा लेकिन फिर भी उस तक्षक का कुछ भय नहीं था उनको जब वो क्लास में बैठे भी थे तो बिल्कुल एक प्रकार से निच्छिंत होकर बैठे थे और टोटली कृष्ण कथा में वो निमग्न हो गए थे तो इसलिए हमें जानना चाहिए और बारम बार इस चीज़ को दोहराया जाता है कि सारी समस्याओं का सोल्यूशन है हाँ कृष्ण की जो वंडरफुल जो कथाएं हैं जिनको नियमित रूप से सुनना चाहिए क्योंकि कृष्ण से वही व्यक्ति कनेक्ट होता है जिस व्यक्ति ने भगवान के बारे में श्रवण करने में टेस्ट डेवलप किया है और उस जब हम टेस्ट डेवलप होता है तब वास्तव में हम कृष्ण से कनेक्ट हो गए हैं और ऐसा जो टेस्ट है वो हमें मृत्यु के समय में बचाता है जैसे परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारा नहीं क्योंकि नाम कलयुग में प्रमुख है फिर भी परीक्षित महाराज हाँ कृष्ण कथा में नाम आदि गुण रूप लीला हैं इसलिए वो बैठ गए भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए तो इसी प्रकार से हमें ये जो भगवत कथा हैं उनके बारे में सुनने में सदैव लालयित या उत्साहित होना चाहिए और हम देखते हैं उसके आइडियल उदाहरण कौन थे रुक्मिणी देवी कौन हाँ भगवान भगवान भागते हैं रुक्मिणी देवी के लिए तो भगवान हाँ रुक्मिणी देवी के लिए सारी चीज़ों को छोड़कर भागते हैं इसी कारण से ये जो द्वारका नगरी है जहाँ भगवान उनकी जो पहली रानी हैं रुक्मिणी देवी को अपने आ, पास ले आते सबसे पहले किसी को चूज़ किया कृष्ण ने तो वो कौन थे और क्या क्वालिटी थी उनमें हाँ बाकी और रानियाँ तो थी भगवान की कई सारी और आठ रानियाँ मैं नाम भूल गया था तो मैं आज ढूंढ के उनके नाम लिख रहा था हाँ रुक्मिणी सत्यभामा भामा कालिंदी मित्रविंद्या नगना जीती जिनका दूसरा नाम सत्या है भद्रा लक्ष्मणा जाम्बवती तो रुक्मिनी तो भगवान सबसे प्रथम स्थान देते हैं बल्कि रुक्मिनी भी बहुत आ, सिंसियर थी थोड़ा रुक्मिनी के बारे में भी चर्चा करते हैं तो जब भगवान जरासन से पराजय एक प्रकार से स्वीकारते भागते हैं प्रवरसन पर्वत से कूद लगा के द्वारका की ओर जाते हैं जैसे मैंने सुबह कहा उनका मूल कारण क्या था क्यों इतना भाग रहे थे द्वारका लेटर आया था अभी तो ईमेल्स आते हैं हाँ या एसएमएस आते हैं या, या फ़ोन आते हैं तो लेकिन वहाँ ये रुक्मिनी देवी का लेटर आया था तो जब ये द्वारका पहुँचे तो सबसे पहले द्वारका में बलराम ने विवाह किया बलराम का विवाह किससे हुआ था रेवती से राजा जो रेवत है उनकी जो पुत्री थी बल्कि रेवती बहुत क्वालिफाइड युवती थी तो देखा कि कौन क्वालिफाइड व्यक्ति है इसके जिनसे मैं इनका विवाह करूं तो कोई दिख ही नहीं रहा था इसलिए वो सीधा अपनी पत्नी का हाथ पुत्री का हाथ पकड़ कर ले गए सत्य लोग उनसे लोग ब्रह्मा के पास ब्रह्मा को सबका पता है कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है तो पूछा ब्रह्मा बताओ क्वालिफाइड व्यक्ति कौन है उन्होंने कहा अभी तुम आए हो इतना समय हो गया है कि ना तुम्हारा राज्य रहा है ना लोग रहे हैं लेकिन अभी अभी जो दोपहर चल रहा है उस समय भगवान कृष्ण और उनके जो भ्राता है बलराम है तो ये रेवती बलराम के लिए उचित है आप जाओ और बलराम से इनका विवाह कराओ तो अब ये रेवती किसी और योग्य की थी और बहुत ऊँची थी जैसे आज सुन रहे थे ना मुचुकंद कितने ऊंचे थे दस ताड़ के वृक्ष के से उतने ऊँचे तो वैसे ही रेवती बहुत ऊँचित हैं जब लाया इनको द्वारका में रेवती को तो बलराम ने देखा अरे इतनी बड़ी पत्नी हाइटेड इतनी कैसे होगा तो अपना जो उनका हल है हल ना, जो हल का ये सोचो का ये नोक है इसको लिया इसके सर में लगाया ऐसे और खींचा नीचे छोटी हो गई साइज सेम साइज मैच प्रॉपर होनी चाहिए रेवती या सही हो गई रेवती और फिर वारूणी ऐसे दो पत्नी उनसे विवाह करते हैं तो उसके बाद भगवान तो उसी समय जो रुक्मिणी है वो महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसको विदर्भ कहते हैं वहाँ एक टाउन है आज भी है जिसका नाम है कुंडिनपुर वहाँ भी इस्कॉन टेंपल भी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसकॉन को लैंड दिया है जहाँ रुक्मिणी का जन्म हुआ था तो लोकनाथ महाराज ने वहाँ टेंपल डेवलप किया है तो वहाँ रुक्मिणी क्योंकि भगवान वासुदेव हैं तो रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी है तो ऐसे रुक्मिणी का जन्म वहाँ हुआ था एक प्रकार से जिनके पिता का नाम था देशमक तो नारद बेशमक के घर में भी जाते थे और देशमक के घर में जाकर हमेशा कृष्ण के बारे में बोला करते थे तो जब नारद कृष्ण का वर्णन किया करते थे तो उस समय ये जो रुक्मिणी है अपने पिता के साथ सुनने के लिए आकर बैठती थी और कृष्ण के बारे में सुना करते थे, बहुत अटेंटिवली सुना करते थे। हाँ जैसे मैंने लिख रहा था कि कैसे हमें सुनना चाहिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग श्रोता होते हैं एक श्रोता होता है जो सही श्रोता है, वो वो कैसे हैं चातक पक्षी के समान हैं चातक तो आपके दिमागों में बैठ गया होगा हाँ ऐसे एक लेक्चर नहीं है कि जिसमें मैंने चातक का नाम नहीं लिया हो तो चातक पहला मतलब अलग अलग प्राणियों की तुलना पद्म पुराण में चार तीन प्राणियों से की हैं जो बेस्ट श्रवण करने वाले व्यक्ति हैं और तीन प्राणियों से की हैं जो बेस्ट श्रोता नहीं हैं तो पहला जो अच्छा श्रोता है उसको कहा गया है चातक बर्ड जो चातक पक्षी हैं जैसे चातक के बारे में मैंने कहा चातक पक्षी थोड़ा ना क्वालिटी कॉन्शियस है कौन सा कॉन्शियस है पानी पीऊँगा तो क्वालिटी वाटर हाँ तो पानी कहाँ मिलावट का नहीं सीधा बादलों से जब गिरे वही पानी पीऊँगा और समर में फास्टिंग निर्जला पूरे समर में चातक क्या रखता है निर्जला और जब वृष्टि आती है मई के एंड में तो चो च करके जल को पीने के लिए तत्पर रहता है इस प्रकार से क्वालिटी कॉन्शियस है जब क्लाउड से जल आता है उसी कोई ही पीता है तो वैसे ही जो भक्त होता है वो भी प्रॉपर परंपरा में आधारित जो कृष्ण कथा है उसी को सुनता है इधर उधर की कथाएं नहीं सुनता यानी कि टेलीविज़न ऑन कर दिया और वहाँ सारे दुनिया के बिजनेस बना के रखा है भागवत कथा का कृष्ण कथा का उनके द्वारा सुना सुनते लोग हाँ तो ऐसे नहीं तो कोई भी चीज़ के बारे में सुनता नहीं कृष्ण कथा के अलावा और वह भी प्रॉपर सोर्स और प्रॉपर परंपरा में होनी चाहिए तो इस प्रकार का जो श्रोता है एक तक अपने चोच ऊपर करके सुनता है चोच का मतलब क्या है हमारी गर्दन क्या गर्दन का ऐसे कुछ होते बस सुनते रहते हैं कुछ होते हैं इससे बिल्कुल जैसे प्रभुपाद वीडियो आप देखोगे तो उस वीडियो में प्रभुपद जो क्लास देते तो कुछ डिवोटिस देखा तो से सुनते हैं तो लगता है कि कितने अटेंटिव हैं तो दूसरा जो श्रोता है वो वो तोता है हाँ तोता तोते से उसकी तुलनी तुलना की गई है तोता का गुण क्या है वो सुनता अटेंटिवली है अंडरस्टैंड करता है और रिपीट करता है तो वैसे ही एक श्रोता को सोता नहीं होना चाहिए श्रोता को कैसे होना चाहिए ध्यान से सुने और समझे अंडरस्टैंड करें और फिर उसको रिपीट करें तो ये तोता उसी प्रकार से आ, और रिपीट करने का मतलब है अपने जीवन में वो डालता है जो वो सुनता है बिना किसी मिलावट के बिना किसी चेंज के और इ, इन चीज़ों को आप सही प्रकार से समझ सकते हो कई बार हम सुनते कथा कि मुझे ना लेक्चर देना है इसलिए चलो एक लेक्चर सुनता हूँ हाँ तो ये भी एक कि इतना अच्छा श्रोता नहीं है लेकिन वो अपने जीवन में कई बार डालता नहीं है उन चीज़ों को केवल दूसरों को सुनाने के लिए कोई और प्रवचन वो लेके सुनता है नोट बनाता है रिपीट करता है अपना बिजनेस ख़त्म खुद के जीवन में लागू करता नहीं वो कहता है कि उनके जीवन में लागू करना है मेरे जीवन में नहीं तो इस प्रकार का जो श्रोता है हाँ जो जिसकी तुलना तोते से की गई है और जो तीसरा है जिसकी तुलना मछली से की गई फ़िश तो फिश हाँ कम्प्लीटली हाँ ये श्रोता कम्प्लीटली निमग्न हो जाता है मतलब जैसे फिश है या मछली है अपनी आंखें बंद नहीं करता करती ना मछली आँखें आँखें हमेशा खुली रहती हैं तो क्लास में भी जो उन्नत श्रोता है जो निमग्न है वो अपनी आँखें बंद नहीं करता आँखें कैसे रखता है ऐसे रखता है खुली ऐसे एक टक जैसे कि कुछ आँखों से पिया जा रहा है आँखों से क्या कर रहा है कृष्ण कथा को पी रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आँखें हैं आँखें जब बंद होती है तो सारा सिस्टम बंद हो जाता है नहीं तो जैसे आप देखो ना हाँ क्या कहते हैं डेस्कटॉप का जो स्क्रीन है हाँ वही यदि बंद है तो आपका बाकी चीज़ें यदि ऑन है तो कुछ योग्य नहीं है तो वैसे ही आंखें बंद हैं तो फिर धीरे धीरे कान भी बंद हो जाते हैं जैसे जपा में हम हमारा सारा जपा कोलैप्स कैसे होता है कैसे कोलेब्स होता है हम क्या करते हैं आंखें पूरी बंद पहले तो सोचते थोड़ी सी बंद करता हूँ आँखों को एक बीमारी है हा? थोड़ी सी हम नकल ना करें तो जब बंद करते थोड़े सी तो थो वो बेचारी पूरी बंद हो जाती है पूरा सिस्टम बंद होने लगता है कभी कभी एक डिबोटी के साथ चार कर रहा था तो मेरे साथ खराब मार रहा था जपा करते करते क्या खराब मैं खुद हैरान हो गया कि मतलब पहले तो बिल्कुल ऐसे गंभीरता से बैठा और फिर ध्यान से आंखें खुली थीं और फिर आँखें बंद कर दी और आँखें बंद करके हरिनाम चला गया नाम की जगह किसने ले, घरों ने ली कुछ भी हो सकता है हाँ तो आइज़ क्योंकि हम कोई शुद्ध भक्त नहीं हैं हम कोई महान वैष्णव नहीं हैं हम तो साधक हैं तो इसलिए हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए तो आंखें बंद तो सब कुछ बंद तो वैसे ही ये जो मछली हैं जिसकी तुलना या ऐसे श्रोता की जो तुलना है मछली से की गई है तो एक तक सुनता रहता है मतलब इसको कहते हैं फुल्ली निमग्न हो जाता है पूर्ण रूपे तो ये हो गए पॉजिटिव श्रोता और दूसरे कौन है अभी सेकंड बैच नेगेटिव श्रोताओं का तो पहला नेगेटिव श्रोता है बैल कौन है बैल। तो बैल के आगे घास डालो या गार्बेज डालो खाता रहेगा तो वैसे ही हैं हमारी स्थिति कुछ लोग ऐसे होते कुछ अंतर ने सब कुछ एक है चाहे वो मायावादी बोल रहा है या कुछ और कथाएं हो रही हैं तो वो सब खाता रहता है उसमें सुनता रहता है हाँ और चाहे कृष्ण कथा हो रही है या फिर भौतिक चीज़ों का वर्णन हो रहा है तो भौतिक चीज़ें भी सुनता रहेगा माया कथा भी सुनते रहेगा और फिर कृष्ण कथा भी सुनते रहेगा तो ऐसे लोग ऐसे श्रोता की तुलना बैल से की गई है तो हमें कम से कम इससे ऊपर उठना चाहिए तो मतलब कृष्ण कथा भी सुनेगा और जहाँ बहुत सुंदर प्रजलपा हो रहा है वहाँ भी जाके अपना कान लगाएगा और इधर उधर की फालतू बातें करता रहेगा बड़बड़ाता रहेगा या सुनता रहेगा इससे हम कृष्ण कथा को सुनने के लिए उतने अटेंटिव नहीं होते जितना कुछ और कुछ और, और कथाएँ होती है तो बड़े सावधान हो जाते हैं कान हमारे क्या होते हैं लंबे होने लगते हैं और ध्यान से सुनते हैं और दूसरा है सियार दूसरा श्रोता इसकी तुलना पद्म पुराण सियार से करता है सीआर सीआर का एक प्रॉब्लम क्या है वो जंगल के बीच में चिल्लाता रहेगा किसके बीच में जंगल। और कभी भी चिल्लाता रहेगा तो कुछ श्रोता होते हैं वो केवल क्लास में बाधा डालने के लिए आते हैं क्या करने के लिए बस फालतू की कुछ ना कुछ पिन, पिन लगाते रहेंगे जान के मोबाइल ऑन रखेंगे बोला गया है कि साइलेंट में रखो तो कैसे रखेंगे पूरा लाउड हाँ उसका जिसमें रखेंगे उसको लाउड वॉइस में रखेंगे मतलब जो श्रोता है इनकी तुलना सियार सी सियार जंगल में चिल्लाता रहता है तो वैसे हम भी आते हैं तो हम भी बाधा डालते रहते हैं कृष्ण कथा में कुछ ना कुछ कैसे कैसे बाधा डाल सकते बताइए हम सबको एक्सपीरियंस है ऐसे कैसे डाले जा सकते वक्ता वक्ता कुछ बोलेगा आ, वक्ता कुछ बोलेगा बोलेगा तो बीच बीच में में होने तो अपना देना शुरू करेंगे तात्पर्य और? हा आपस में डिस्कशन हो रहा होगा और सर्दियों में करते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा है। कृष्ण कथा सुनने के लिए आएंगे लेकिन कुछ स्वेटर हाँ बुनाई बुनाई करते रहेंगे हाँ कथा सुनते सुनते क्योंकि सोलह माला पेंडिंग है और जब करते रहेंगे और फिर व्रत भी लिया है ना, नौ बजे तक सारी माला करूँगा उसके बाद ही प्रसाद लूँगा तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हाँ क्लास के बीच में मालाओं का रट्टा लगाया जा रहा है और साथ साथ कृष्ण कथा भी सुनाई जा रही तो ऐसे हजार अभी तो इतने डिवाइस आ गए हैं हाँ तो हम क्लास के बीच में व्हाट्सएप भी चेक करेंगे फेसबुक में अपडेट भी भेजेंगे हाँ और कुछ नेट से भी कुछ हाँ ईमेल भी चेक करेंगे और साथ साथ कुछ भेजते रहेंगे तो ये सारे किसके फॉलोअर्स हैं सी ये बाधा डालने वाले हैं कई बार और ऐसे लोग कुछ प्रश्न भी पूछेंगे ना उनका उत्तर दो उत्तर कम्प्लीट होता है कि नहीं तो दूसरा प्रश्न पूछेंगे उसको समझेंगे नहीं पहले उत्तर को तो ऐसे जो श्रोता है वो सियार के भांति हैं बाधा डालना उनका प्रमुख गुण है और तीसरा जो श्रोता श्रोता है वो ऊंट है ऊंट से उसकी तुलना की गई है पद्म पुराण में मतलब ऊंट जैसे कहते हैं ना प्रभुपद कहा करते थे जैसे सुवर है सुअर गंद खाते रहता है मल खाते रहता है शरीर भी मल से भरा रहता है उसको आप पूरा हाँ गरम गर्म हलवा बना के प्लेट डाकर उसको दे दो और कहो मिस्टर पिग एक गरम गरम हलवा लीजिए तो कहेगा नहीं मेरा हलवा ऑलरेडी सर्व हो चुका है मेरे लिए मुझे जाने दो हाँ तो वैसे मतलब जो ऊंट है उसके लिए डेलीशियस फूड स्टप अवेलेबल है लेकिन फिर भी काटे खाएगा क्या खाएगा तो ऐसी हमारी स्थिति है मतलब वो अच्छा फूड स्टफ को रिजेक्ट करेगा और काटे खाएगा तो वैसे ही है लोग गीता श्रीमद्भागवतम कृष्ण कथा जो डेलीशियस फूड है उसको रिजेक्ट करेंगे कोई इंटरेस्ट नहीं है और जब मंडे एंड टॉक्स भौतिक बातें करने में उनको गदगद हो जाते हैं रोमांचित हो जाते हैं हां उत्साहित हो जाते हैं तो ऐसे लोगों की तुलना हाँ ऊँट से की गई है तो यदि हम भी अपने जीवन में देखें तो ऐसी स्थिति है मैक्सिमम हम यही हैं ऊँट है सियार है बैल इनके फॉलोवर हैं वैसे शास्त्रों में इन कुछ प्राणियों पर कुछ ज़्यादा ही कृपा की गई है कुत्ते के ऊपर प्रभुपाद ने कुत्ते के ऊपर तो ज़्यादा ही कृपा की कुत्ता और सुअर है ना कैट्स एंड डॉग्स कैट्स बिल्ली का भी प्रभुपाद ने बहुत नामोच्चारण किया तो वैसे ही कृष्ण कथा में आ, आ, टेस्ट आना बहुत कठिन है और जब तक नहीं आएगा ना तब तक बहुत एक टेस्ट बना रहेगा हाँ जैसे महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था संत तुकाराम क्या नाम था बहुत महान डिवोटी थे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे 400 साल पहले अपने शरीर के साथ वैकुंठ चले गए गरुड़ा उनको लेके आए ले, लाने के लिए आए थे तो ऐसे तुकार जिनका एक गुण था कि जो इतना उनका टेस्ट था कृष्ण कथा को बोलने के लिए मतलब शाम को पाँच बजे वो शुरू करते थे सुबह के पाँच बजे तक और कृष्ण कथा बोलते जाते थे वर्णन करते जाते लेकिन उनको ना क्वालिफाइड श्रोता नहीं मिल रहा था वो ढूँढते थे अभी क्लास शुरू हो जाती थी तो बेचार पाँच बजे क्लास शुरू हो गई तो फिर दो थोड़े लोग इकट्ठा तो बहुत हो जाते थे शुरुआत में लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता था उठना कहाँ से शुरू होते हैं पीछे से और जिनको पहले उठना होता है ना वो सबसे पीछे जाके बैठते हैं ये हमारा गुण है क्योंकि हमें पता है कि हम तो केवल अटेंडेंस लगाने के लिए कुछ होता है ना मुंह दिखाने के लिए आते प्रोग्राम में कैसे आते मुँह दिखाने के लिए तो भगवान फिर ऐसे लोगों का मुँह नहीं देखते हर अपना मुँह दिखाते हैं तो वैसे ही ये तुकार का इतना अनुराग था कृष्ण कथा का वर्णन करने में तो उनको कोई क्वालिफाइड श्रोता नहीं मिल रहा था और लोग भागते जाते थे तो बहुत डिफिकल्ट था तो एक दिन एक श्रोता उनको मिल गया कितने मिले मतलब जब उन्होंने क्लास शुरू की कृष्ण का महिमा बोलते जा रहे गुनगान करते जा रहे बीच में भजन भी गा रहे और फिर जब शाम को शुरू हो तो सुबह के चार बज गए हैं तो सारे तो पहले से उठ के चले गए थे लेकिन एक व्यक्ति बैठा हुआ था तो तुकार महाराज इतने तुकाराम जो महाराज हैं जो वैष्णव हैं वो बहुत आनंदित हो गए हैं और उन्होंने कहा सही में इतने लंबे समय का मैं इंतज़ार कर रहा था कोई श्रोता मिले जिनको मैं कृष्ण कथा सुनाऊ कृष्ण कथा का भंडार है सही में आप आप वास्तव में असली श्रोता हूँ आप ही मिले हो मुझे एकमात्र श्रोता तो जब ये सब चीज़ें बोल रहे थे तो उन्होंने कहा महाराज उन्होंने कहा आप यहाँ अभी तक बैठे हो कृष्ण कथा सुनने के लिए सारे जग के लोग उठ के चले गए तो बताओ क्या कारण है तो उन्होंने कहा महाराज आप जिस चतर पर बैठे हो ना प्रवचन देने वो मेरी है वो मुझे घर ले जानी है तो ऐसी हमारी स्थिति है कई बार प्रोग्राम में कुछ सामान हमारा अटक जाता है ना तो हम लटक जाते हैं प्रोग्राम में तो वैसी स्थिति इसलिए तुकारा महाराज कहा करते थे कि बहुत डिफिकल्ट है कलियुगा में रियल श्रोता को प्राप्त करना रियरली कोई कृष्ण कथा को सुनना उत्साहित है या सुनना चाहता है तो ऐसी स्थिति है तो यहाँ जो रुक्मिणी देवी हैं वो भी ऐसे नहीं कि कोई नाम के लिए आके बैठते थे अपने फादर के पास नहीं नारद आते वो दौड़ते थे और जाकर सुना करते थे नारद तो फ्लो है जैसे गंगा बहती है ना नॉनस्टॉप। वैसे नारद के मुख से तो कृष्ण कथा का फ्लो है एक के बाद एक के बाद वो वर्णन करते जाते हैं विषमक के जो कन्या गंभीरता से सुना करती थी रुक्मिनी देवी और फिर सुनते सुनते सुनते सुनते कृष्ण के नाम रूप गुण लीला क्योंकि जो सुनोगे ना वैसे हमारा चरित्र डेवलप होता है मैंने कल बस में वो मदर और बेटे का वो स्टोरी बताया था है ना जैसे सुना वैसे उस बालक का चरित्र डेवलप हुआ और फाइनली उसने क्या कि अपनी माँ का कान काट लिया तो वैसे ही सुनने से चरित्र का विकास होता है सुनने से कैरेक्टर हमारा बिल्ट होता है डेवलप होता है तो वैसे क्योंकि जो सुनते हैं उसी के बारे में हम सोचते हैं उसी के समान कार्य करना चाहते जैसे देखो टेलीविजन का इतना प्रभाव है क्योंकि उससे सुनते हैं और वैसे हम रहना चाहते हैं वैसे बोलना चाहते हैं वैसे व्यवहार करना चाहते हैं वैसे चीज़ें अर्जित करना चाहते हैं उसमें दो हैं वहाँ सुनते भी और देखते भी हैं तो उसी प्रकार से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है तो रुक्मिनी जब सुना करती थी गंभीरता से और वो निमग्न हो जाती थी कृष्ण के चरित्र को सुन के और सुनते सुनते ही को पता ही नहीं चला कि वो कृष्ण से प्रेम कर बैठी है कृष्ण उसके प्रेमी बन गए हैं तो उन्होंने सोचा बल्कि उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया और उन्होंने सोचा कि हाँ विवाह करने योग्य कोई है तो वह कृष्ण है जिन, के चरणों में मैं अपने आप को अर्पित करना चाहती हूँ लेकिन ऐसे जो विदर्भ राजा थे भिष्म उनके तो पाँच पुत्र थे और एक पुत्री थी रुक्मि रुक्मरथ रुक्म बाहू रुक्म और आखिरी जो कन्या थी उनका नाम था रुक्मिनी तो ऐसी जो रुक्मिनी है वो उनके जो बड़े भाई हैं रुक्मि जिन्होंने उनकी शादी तय की थी शिशुपाल के साथ किसके साथ कि ये रुक्मि भी कृष्ण से ईर्षा करता था और शिषुपाल तो ईर्षा का मूर्तिमान रूप था तो बहुत ईर्ष्या से भरा था शिशुपाल कृष्ण के प्रति और फिर इन्होंने इनका विवाह तय किया और ये जो रुक्मिणी है रुक्मिनी देवी है जो भगवान के बारे में सुनकर ये अपने हृदय में उन्होंने ठान लिया था कि कृष्ण ही मेरे पति हैं और रुक्मिणी देवी सारे गुणों की खान थी सदगुण सुंदरता सदाचार आ, उनका वाक्शैली आदि तो फिर जब उनको पता चला कि मेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ होने वाला है तो रुक्मिनी सदैव उदास रहा करते थे तब उन्होंने सोचा मुझे एक संदेश भेजना होगा एक मैसेज भेजना होगा कृष्ण के लिए तब तो उन्होंने सोचा किसको को भेजो कोई बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति होना चाहिए तो विश्वास पात्र व्यक्ति कौन है ब्राह्मण है जो सत्वगुण में होते हैं वो तो विश्वास पात्र रजो और तमन गुनी व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं है तो ब्राह्मण को उन्होंने चूज किया और ऐसा ब्राह्मण जो विष्णु भक्त थे और जो सत्य भाषण बोला करते थे तो उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाया और उस ब्राह्मण के हाथ हा, उन्होंने एक लेटर लिखा लंबा लेटर श्रीमद भागवत में पूरा लेटर दिया है रुक्मिनी का हाँ उन्होंने क्या क्या लंबा संदेश लिखा उस लेटर को लेकर वो पहुंच जाते हैं वो ब्राह्मण और ब्राह्मण पहुंचने वाले थे उससे पहले कृष्ण आ गए थे और कृष्णा उस समय संध्या के समय वो ब्राह्मण पहुंचा तो कृष्ण अपने व्यासन पर या सिंहासन पर बैठे थे और उनको पता चला कि वो ब्राह्मण आया है तो कृष्ण सिम्हासन से दौड़ते हैं उस ब्राह्मण का स्वागत करने के लिए उसको बिठाते हैं उसकी उपासना करते हैं उसके चरण धोते हैं और उनके च, और उनको भोजन आदि कराते हैं उनको लेटने के लिए एक सुंदर शय्या प्रदान करते हैं आराम कर करते समय करने के बाद फिर पृष्ठ जाते हैं और जाते जाके क्या करते हैं उनके चरणों को अपने गोद में लेते हैं गोद में लेकर मसाज करते हैं और उनको फिर पूछते हैं कारण ये एटिकेट्स है हाँ आप कोई घर में आते क्यों आया हो खुब तो बेचारा हो पानी पानी हो जाएगा हम तो प्रॉब्लम क्या है दरवाजे से छुट्टी हमारी स्थिति क्या है मॉडर्न पीपल वो दरवाजे से भगाना चाहते हैं पहले तो देखते हैं दरवाज़ा खोले या ना खोले वो लगा के रखा है ना जिससे देखते हम कौन है तो फिर तो वैसे भगवान इस ब्राह्मण का इतना आदर सत्कार करते है और उनको कहते चरण उनके गोद में लेकर कहते हैं कि हे है ब्राह्मण आप संतुष्ट तो हो क्योंकि ब्राह्मण से आशा की जाती है कि वो संतुष्ट होना चाहिए आप सारे विधियों का पालन तो कर रहे हो आपका मन सदैव शांत रहता है तो ब्राह्मण ब्राह्मण दुखी हो रहा था कि स्वयं भगवान हैं कृष्ण हैं जो मेरे चरणों को गोद में लेके मसाज कर रहे हैं प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो ब्राह्मण सोच रहा था कि भगवान अपने आचरण से सारे जगत को शिक्षा देना चाहते हैं तो भगवान ने कहा कि मैं वैष्णव और ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ जो सदैव आत्म संतुष्ट रहते हैं और वो सदैव दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं अपने हित की बहुत कम चिंता रहती है वो सदैव दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं ये ब्राह्मणों का विशेष गुण है भक्तों का विशेष गुण है तो भगवान कहते बताओ बताओ हाँ क्या प्रयोजन है जिसके लिए आप आए हों तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रयोजन तो यही है कि मैं आ, एक विशेष लेटर लेके आया हो हाँ एक विशेष पत्र लेके आया हो हाँ रुक्मिणी के द्वारा दिया गया है जो पत्र है, तो फिर भगवान ऐसे नहीं कि भगवान ने अकेले वो लेटर पढ़ा तो भगवान ने वो उनसे ही पढ़वाया कि से ब्राह्मण से एक प्रकार से देखा जाए ये ये कहते हैं कि ये भागवतों का फर्स्ट लव लेटर है तो जो ब्राह्मण पढ़ रहा है और पहले शब्द क्या लिखे थे रुक्मिणी ने रुक्मिणी लिखती है श्रुवा गुणा भुवन सुंदर सुनवतामते कर्ण विवरे हर तोतापम रूप दृशा दृशिमताम अखिलार्तलाभम तयि अच्युत विशति चित्रम अपत्र में तो वो कहती है श्रुवा गुणान भुवन सुंदर सुनवतामते हे कृष्ण आपके जो गुण हैं, वो वास्तव में सुनने योग्य है हा? भुवन सुंदरम सुनवताम ते निर्विश कर्ण विवर जब आपके बारे में कोई सुनता है तो आपके जो आकर्षक गुण हैं, वो जब कानों के छिद्रों से प्रवेश करते हैं हृदय में हरतो अंगतापम, हरतो अंगतापम। तो समझ में ना अंगतापम, तापम अंग ताप बुखार क्या तो बुखार की बेस्ट मेडिसिन क्या कहते रुक्मिनी सुनना हम ढूंढते क्रोसिन लेकिन यार रुक्मिनी क्या कह रहे हरतो अंग तापम जब आपके बारे में सुनती हो या सुना जाता है कृष्ण तो सारे जो ताप है वो दूर हो जाते हैं रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम रूपम आपका जो रूप है वो वास्तव में आँखों के लिए कुछ सर्वोच्च चीज देखने योग्य कोई वस्तु है याल, तो वो आपका रूप है इसलिए वो कहती है कि आँखों के लिए अखिलार्थ लाभम सर्वत्रष्ट लाभ है तो ये अच्युत विशति चित्तम अपत्रम में तो फिर वो थोड़ी सी शर्माती है शर्माते हुए वो कहती है कि मैं तो मैंने अपनी सारी लज्जा को छोड़ के आप मेरा जो मन है ना आप में लग गया है मेरा मन मैंने आपको दे दिया है मैंने क्या हो गई हूँ मैं लज्जा को त्याग दिया है किस तो प्रकार से रुक्मिनी लिखती है और फिर आगे वो कहते कि हे मुकुंदा कौन सी ऐसी कन्या है जो आपसे विवाह नहीं करना चाहेगी आप तो पुरुषोत्तम हो आप तो नरों में श्रेष्ठ हो इसलिए भगवान को नरसिम्ह कहा जाता है क्या कहा जाता है नरसिम्ह तो आपकी सारी चीज़ें मोहित करने वाली हैं आपका नाम आपके रूप आपके गुण आपके लीलाएँ हर चीज़ जो कृष्ण से संबंधित है वो सारे कृष्ण के समान आकृष्ट करने वाली है और रुक्मिनी लिखते आगे कि हे कृष्ण आप अपने भक्तों के प्रति बहुत अधिक दयालु हो और मैं तो आपकी एक आपकी एक सेविका बनने की इच्छा रखती हूँ दासी क्योंकि भक्त हमेशा यही भावना रखते हैं अई नंद तनुज किंकर मा विषमय भवाम्बुद कृपया तव पाद पंकज सितधुलि सदृशम विचित हे कृष्ण मुझे अपने चरण कमलों में एक धूलिका कन बना लीजिए स्थान दे दीजिए तो इसलिए तो वो कहते कि हे hey, कमल नयन कृष्णा आप क्या करो मुझे ले चलो यहाँ से यदि आप मुझे नहीं ले जाओगे तो ये उचित नहीं होगा कि जो सिम्मा के लिए रखा हुआ भोजन है वो सियार ले जाएगा सियार की तुलना किससे करती है शिशुपाल से कितनी इंटेलिजेंट थी हाँ कितनी बुद्धिमान थी ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है जो शास्त्रों में इसका विशद वर्णन है तो फिर रुक्मिनी कहती है कि मैंने चाहे जितना अनुष्ठान यज्ञ जनकल्याण या ब्राह्मणों की सेवा की होगी गुरु की सेवा की होगी और इनसे नारायण मुझसे या कृष्ण भगवान मुझसे प्रसन्न हो हाँ तो इसके बदले में प्लीज़ आप आइए और मेरा पानी ग्रहण कीजिए मुझे ले चलिए यहाँ से और वो फिर वो बताती है कैसे मुझे ले जा सकते हो हाँ वो दोनों चीज़ें पहले तो कहते ले जाओ फिर वो योजना प्लान किसका प्लान था वो मैंने कहा कहते कि जब विवाह हो विवाह के पहले हमारे कुल की परंपरा है कि जो आ, कन्या है वो दुर्गा देवी का दर्शन करने के लिए जाती है तो उस समय आ, आप आइए और उस समय मुझे वहाँ ऑन द वे उसी रूट से मुझे उठा के ले जाइए और उस समय मेरे साथ ज़्यादा लोग नहीं होते बल्कि चार पांच लोग होते उनकी मदार और कुछ सेविकाएं वगैरह जब रुक्मिणी दुर्गा का दर्शन करने के लिए जाने वाली थी तो वो एक प्रकार से अधीर हो गई थी क्यों क्योंकि कृष्णा सारे शिवजी गणेश देवी देवताओं से सर्वश्रेष्ठ है इसलिए वो पुरुषोत्तम है तो ऐसे ही जब भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना लिख के भेजती है तो भगवान रसी प्रोकेट करते हैं जैसे कई बार हम किसी धाम में नहीं जा पाते तो हमें क्या करना चाहिए कृष्ण के लिए प्रेयर लिखनी चाहिए अपनी प्रार्थना और वो भेज देनी चाहिए कोई भक्त जा रहे प्रभु जी ना अब जब जाओगे तो ना भगवान के सामने मेरी ये प्रार्थना को पढ़ी है तो ये सब चीज़ें हम रुकमिनि से सीख सकते हैं तो भगवान फिर रसी करते हैं आदान प्रदान करते हैं साथ। हमारे साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें शक्ति आदि प्रदान करते हैं तुम तो क्योंकि क्यों कुछ आप रखोगे प्रेजेंट करोगे तभी तो भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करोग करेंगे तो इसलिए रुक्मिनी का ये आदर्श उदाहरण है तो, तो ब्राह्मण ने ये सब पढ़ा ब्राह्मण ने कहा तो थोड़ा फास्ट करो क्या करो मतलब तो तो कल विवाह होने वाला है और ब्राह्मण आज पहुंचा है तो फिर ब्राह्मण ने कहा कि थोड़ा जल्दी करना होगा और तब कृष्ण ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ा और कहा कि हे ब्राह्मण जितना रुक्मिणी मुझे प्राप्त करने के लिए उत्सुक है उतना ही मैं रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूँ इसे कहते हैं कि क्योंकि मेरा मन सदैव भीष्म की जो पुत्री रुक्मिणी है उनमें लगा रहता है उनके विचारों में मग्न होता है तो मतलब रुक्मिणी सदैव कृष्ण के बारे में सुनते थे तो भगवान के बारे में कोई सुनता है गंभीरता से तो कृष्ण भी उस व्यक्ति के लिए अटेंटिव हो जाते हैं कृष्ण भी उस व्यक्ति के बारे में निरंतर हाँ सोचते रहते हैं तो इस प्रकार से रुक्मिनी देवी को प्राप्त करने के लिए या उनके कष्ट का निवारण करने के लिए कृष्ण उसी समय दौड़ते हैं दौड़ते मतलब अपना रथ लेते हैं जिसमें शैव सुगरी व मेघ बहालक आदि हाँ जो घोड़े थे और निकलते एक मील दूर कृष्ण द्वारका में है और वो महाराष्ट्र में है रुक्मिणी कहा है महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास या नागपुर के आसपास है वो स्थान अमरावती अमरावती अभी उसका नाम है तो भगवान बारह घंटे में पहुंचते हैं दारुक के साथ और ब्राह्मण भी था तो रुक्मिनी देवी सोचती है कि अभी तक तो क्यों नहीं कृष्ण आए वो ब्राह्मण अभी तक तो क्यों नहीं आया रुक्मिनी देवी बहुत दुखी हो गए रुक्मिनी सोचने लगी कि शायद हाँ मैंने कुछ अपराध किया है जिसके कारण कृष्णा नहीं आ रहे हैं या ब्राह्मण भी नहीं आए या फिर कुछ देवी देवता मुझसे अप्रसन्न तो नहीं हुए हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो सोची जा रहे थे तो उस समय वो रो रही थी अपनी आंखें बंद करके क्योंकि कल सुबह तो शिशुपाल के साथ विवाह होने वाला है तो उस समय हाँ उनके जो शरीर है उसमें शुभ लक्षण प्रकट होने लगे उनकी बाई पलग भुजाए जंगा हाँ जो स्फुरित होने लगी या अस्फुरन हो उठा और उस समय उन्होंने देखा कि सामने तो ब्राह्मण आ गए हैं तो वो समझ गए अभी ब्राह्मण आ गए तो मतलब कृष्ण आ गए हैं तो बल्कि जो रुक्मिनी है वो कृष्ण को अपना सर्वस्व देना चाहते थे तो अभी ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण से उनको पता चला कि कृष्ण स्वयं आ गए हैं यहाँ आपके नगरी में आपको ले जाने के लिए तो इतना बड़ा कार्य उस ब्राह्मण ने किया है रुक्मिणी के लिए तो ब्राह्मण सोचते कि मैं क्या करूँ इसको क्या अर्पित करूँ है ना जैसे एक होता है कृतज्ञता क्या कहती कृतज्ञ होना कोई तो आपके लिए कुछ करता है तो आपको हमेशा क्या होना चाहिए कृतज्ञ ये गुण भगवान में है भगवान के लिए कोई व्यक्ति छोटा कार्य करता है लौ -लौ कोई व्यक्ति छोटा कार्य करता है तो भगवान उसकी छोटी सी सेवा के प्रति भी कृतज्ञ रखते हैं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं हाँ कभी कृतज्ञ उसके विपरीत क्या है कृतज्ञ हाँ कृतज्ञ कृतज्ञ नहीं होते तो वैसे ही भावना रुक्मिणी ने प्रकट की कि अभी इस ब्राह्मण को दे दूँ तो क्या दो मेरे पास कुछ है नहीं उन्होंने तो कहा एक चीज़ है रुक्मिणी ब्राह्मण को प्रणाम करती है उनके चरणों में घिर पड़ती हैं और यही वास्तव में एक कृतज्ञता व्यक्त करने का एक प्रभावशाली माध्यम है जो रुक्मिणी ने प्रकट किया उस ब्राह्मण के सामने अपने प्रणाम के द्वारा और वो ब्राह्मण संतुष्ट होता है तो जब कृष्ण बलराम आदि बलराम भी आ गए और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह विषमक ने सबका स्वागत किया और वो समय आ गया जब रुक्मिनी पूजा के लिए निकल रही थी अपनी माता चार सखियों के संग में अंगरक्षक और कुछ सारी प्रजा खड़े थे और प्रजा को केवल लगता था रुक्मिनी का विवाह तो कृष्ण से होना चाहिए शिशुपाल से नहीं सारे इवन जो भीष्मक उनके पिता है वो भी चाहते थे कि कृष्ण से विवाह हो लेकिन अभी बड़ा भाई अट अटक जाता है जो फोर्स करता है तो फिर कोई इसको रोक नहीं सकता तो फिर शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए सब लोग तैयार होते हैं तो जब रुक्मिणी सुबह के लिए निकली पूजा के लिए इन सबके साथ तो फिर लाइन में बहुत सारे आसपास राजकुमार रुक्मिणी को देख रहे थे क्योंकि रुक्मिणी के समान सौंदर्यवती कोई नहीं थी कुछ राजकुमार रथ के ऊपर बैठे थे खड़े हो गए कुछ घोड़े के ऊपर थे वो भी बिल्कुल सीधे हो गए रुक्मिनी को देखते ही मुरछित होकर गिर पड़े हाँ कई सारे अपने घोड़ों से नीचे रथ से नीचे सब गिरने लगे और फिर अचानक रूप में नहीं अपने बाई उंगली बाई मीन्स ये हाथ ना हा, कौन सा हाथ हाँ तो बाई उंगली में कुछ अंगूठी या कुछ अलंकार ऐसे ठीक कर रहे थे तो अचानक उनका दृष्टि किस पे पड़ा कृष्ण पर बहुत सारे राजकुमार आदित्य हैं तो अचानक ऐसे अपनी उंगलियों को ठीक करते हुए अंगूठी या कुछ तो ऐसे दृष्टि पड़े उनको कृष्ण नजर आए और जैसे कृष्ण पर उनका दृष्टि पड़ा तो वो कभी नहीं देखा था पहले बार उन्होंने देखा था कृष्ण को और वो पहचान गई कि ये कौन है कृष्ण है श्रवण के द्वारा आप भगवान को पहचान सकते हो वास्तविक रूप से तो जब पहचाना तो भगवान कृष्ण तुरंत तैयार होते हैं और अपना रथ लेके आते हैं और रुक्मिनी को हाँ उस भयावह रत्समय विपदा में स्थिति से उठाते हैं और ले जाते हैं सुबह तो से तो सारे राजकुमार इधर उधर गिरे हुए थे और सपने देख रहे थे उनके बीच में कृष्ण आते हैं और रुक्मिनी को ले जाते हैं तो जरासंद भी वहाँ थे कौन थे जरासन, जरासन भी आए थे शिशुपाल भी थे बहुत अभी शिशुपाल की क्या हालत हुई होगी मैरिज का दूल्हा तैयार खड़ा है क्या कहते दुल्ला वो खड़ा था बिल्कुल सब कुछ बांध के ड्रेस वगैरह पहन के जब अभी बस टाइम आ गया है थोड़े समय के कुछ घंटे भी रह गए उसी बीच में भगवान तो मतलब हम चाहे जो जो प्लान करें अपने जीवन में कृष्ण का जो प्लान है वो फाइनल है इसलिए कृष्ण सर्व कारण कारण है तो ये जरासन चिल्ला के उठा चिल्लाने लगा कि देखो हाँ सिंह का जो भोजन है वो सियार लेके जा रहा है कृष्ण की तुलना सियार से करते फिर घमासन युद्ध आदि होता है और फिर वो निकल पड़ते हैं तो इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी देवी को अपना बना लेते हैं और रुक्मिणी का एक ही गुण था गंभीरता से कृष्ण कथा के प्रति वो अटेंटिव थी तो ये जो विवाह है हाँ इसको कहा जाता है राक्षस विवाह कौन सा विवाह तो आठ प्रकार के विवाह हैं पहला विवाह है जिसको कहते हैं ब्राह्म विवाह ब्राह्म विवाह का मतलब है कि माता पिता अरेंज करते हैं हाँ वर और वधु के लिए पुत्र और पुत्री के लिए जो भी संबंध हैं और जिसमें अच्छे फैमिलीज़ को चूज किया जाता है और सेम उनका वर्ण होता है और दहेज आदि इन्वॉल्व नहीं होता उसको ब्राह्म विवाह कहा जाता है और फिर जो माता पिता हैं प्रॉपरली शास्त्रों के आदेशानुसार अपने पुत्री का कन्यादान करते हैं दूसरा है प्राजपत्य विवाह प्राजपत्य विवाह प्राज विवा का मतलब है कि जो पुत्री है उसको गिफ्ट में दे देते हैं जो माता पिता हैं और तीसरा विवाह है जिसको कहते हैं दैव विवाह कई बार माता पिता के पास धन नहीं होता बहुत गरीब होते हैं विवाह करने के लिए उनके पास कुछ सुविधाएं नहीं होती जिसमें कोई फीस नहीं कुछ नहीं तो वो क्या करते हैं अपनी बेटी को तैयार करते हैं और ओपनली आह्वान करते हैं कौन इसको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा तो ये सारे धर्मशास्त्रों में ये सारे विवाह आदि का वर्णन है और जो चौथा विवाह है जिसको कहा गया है अर्श विवाह की जो पति है पत्नी को प्राप्त करने के लिए ये देता है कन्या शुल्क जनरली क्या होता है पत्नी वाले पति को धन देते हैं लेकिन इस विवाह में पति वाले पत्नी को धन देते हैं जैसे पांडू का विवाह हुआ था माद्री के साथ या दशरथ का विवाह हुआ था कई कई के साथ उन्होंने कई कई के घर वालों को कन्या शुरू दिया उसके बाद भी विवाह किया था फिर एक विवाह है जिसको कहते आसुर विवाह तो पति जब सुटेबल नहीं होता पत्नी के लिए लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मैरिज होता है कई बार होता है ना कोई बूढ़ा पति है सौ साल का पत्नी हाँ अभी नवयुवती है तो कहता तो तो तो तो नहीं कि वो धन दे देता है घर वालों को और विवाह कर लेता है तो आसुरी विवाह है और गांधर्व विवाह हाँ मतलब आ, दोनों तैयार होते पति पत्नी और स्वयं ही किसी के अनुमति के बिना पेरेंट्स के अनुमति के बिना दोनों विवाह कर लेते हैं और सातवा ये जो कृष्ण ने विवाह किया था ये कौन सा था राक्षस विवाह जिसमें जो पत्नी है वो तैयार हैं उनसे विवाह करने के लिए तो फिर पति उनसे विवाह कर सकता है और सातवा है पैशाच पैशाच का मतलब है जो पत्नी है या स्त्री है कोई तो एक प्रकार से भूत पिशाच ने पछाड़ी हुई है या फिर नशा में हैं उनको पता ही नहीं कि विवाह कब हो गया हैं ऐसे अवस्था में विवाह होता है तो उसको पैशाच विवाह कहते हैं तो इस प्रकार से भगवान इस विवाह को संपादन करते हैं और केवल रुक्मिनी के एक गुण को देखते हैं जो गुण कृष्ण को सर्वाधिक आकृष्ट करता है जिनके कारण भगवान सारी योजनाओं को ख़त्म करके आ जाते हैं इस प्रकार से भगवान सबसे पहले रुक्मिनी से विवाह करते हैं और उसके उपरांत द्वारका में फिर सत्यभामा से जाम्बावती से विवाह करते फिर सत्यभामा से और फिर कालिंदी से विवाह करते हैं कालिंदी कहाँ मिली थी भगवान को हस्तिनापुर में भगवान जब आए थे तो एक दिन अर्जुन के साथ भगवान भ्रमण करने के लिए गए वन में अर्जुन शिकार के लिए गया था तो भगवान नदी के किनारे बैठे थे और अर्जुन को ऐसे घूमने भेजा तो अर्जुन गए तो उनको एक युवती नजर आई तो उस युवती को पूछा कि आप कौन हो क्या विवाह करना चाहते हो उन्होंने कहा मैं यमुना देवी हूँ मैं यमुना साक्षात इसलिए उनका नाम था कालिंदी तो फिर वो कहते कि मैं तो केवल कृष्ण से ही विवाह करूँगी तो उनको लाते हैं और कृष्ण उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं फिर युधिष्ठिर महाराज उनके विवाह की योजना बनाते और बड़े बड़े महल बनाते हैं जिसमें कालिंदी कालिंदी के साथ कृष्ण निवास करते हैं और फिर भगवान मित्र विंदा से विवाह करते हैं जो उज्जैन की राजकुमारी थी फिर उसके बाद भगवान नगना से विवाह करते हैं जिनका दूसरा नाम था सत्या उनके फादर ने ये स्वयंवर रखा था जिसमें सात बैल रखे कोई व्यक्ति उन बैल को नकेल डाले तो उनसे विवाह कर सकता है तो भगवान ने वो सारी चीज़ें की फिर भगवान भद्रा से विवाह करते हैं लक्ष्मणा से विवाह करते हैं। जो मद्रास की थी और लक्ष्मणा उसको बलपूर्वक ले आते हैं और जाम्बवान जाम्बुवती का तो हमने उसे सुना ही था तो इस प्रकार से भगवान अपने आठ रानियों के संग में विवाह करते हैं लेकिन फिर बाकी हाँ, सोलह हजार एक सौ हाँ, ये सब राजकुमारियाँ हाँ, कौन उनको लेके चला गया था बस भवमासुर भवासुर भवमासुर अलग अलग राजकुमारियों को सब जगह से इकट्ठा कर रहा था तो उसने अपने महल में उनको लॉक करके रखा था सोलह हजार एक सौ राजकुमारियों को और वो सारी राजकुमारियाँ कृष्ण को प्रार्थना कर रही थी फिर कृष्ण सत्य के साथ जाते उनसे युद्ध करते हैं उनको मारते हैं और उन राजकुमारियों को छोड़ते हैं तो जब तो उनसे क्योंकि इनको भगा के ले गया था कौन विवाह करेगा और उन्होंने उन सारे राजकुमारियों ने अपने आप को कृष्ण को समर्पित किया था तो फिर भगवान उनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते पत्नियों के सबको और द्वारका में उनको निवास प्रदान करते हैं तो इस प्रकार से भगवान के जो कार्य है आ, वो असाधारण है जो उन्होंने द्वारका में किए थे तो ऐसे भगवान द्वारका में निवास करते हैं अपने इन सब रानियों के संग में और कई सारी लीलाओं का संपादन करते हैं लेकिन इनके साथ होने के बावजूद भी भगवान का जो चित्ता है भगवान का जो मन है सदैव वृंदावन की ओर आकृष्ट रहता था हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम